भगवान सतगुरु के संबंध में कबीर साहब की कुछ साखियां हैं गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पांव थे पंगुल भया सतगुरु मारिया वान माया दीपक नरपतंग भ्रम भ्रम इवै परंत कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आद उबरंत पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताई या खेल दास कबीर कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाय कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय यातन तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान भगवान हमें इनका अभिप्राय समझाने की अनुकंपा करें जीन जैक सुरूसो का एक प्रसिद्ध वचन वचन है कि मनुष्य स्वतंत्रता में पैदा होता है और परतंत्रता में जीता है ये वचन बहुत गहरा नहीं ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि मनुष्य स्वतंत्रता में पैदा होता है और फिर समाज राजनीति सभ्यता संस्कृति हजार तरह की परतंत्रताओं में उसे बांध देती और गहरे देखने पर पता चलता है कि मनुष्य परतंत्रता में ही पैदा होता है जो स्वतंत्र है वो तो फिर पैदा होता ही नहीं उसका तो फिर आवागमन नहीं होता जो बंधा है वही संसार में आता है जो अन्य है उसके आने का उपाय ही समाप्त हो जाता है बंधन ही संसार में लाता है इसलिए बच्चे भी प्रतनता में ही पैदा होते यद्यपि बच्चे बेहोश हैं और उन्हें अपनी प्रतनता का पता लगते लगते समय बीत जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि वे परतंत्र हैं तभी वे जानेंगे ये देरी इसलिए होती है जानने में कि बच्चे के पास अपना कोई होश नहीं जब होश आएगा तभी पता चलेगा कि मैं परतंत्र हूं और बहुत थोड़े से लोग ही जान पाते हैं कि वे परतंत्र हैं। अधिक लोग तो ऐसे ही जी लेते हैं, जैसे वे स्वतंत्र थे परतंत्र ही मरते परतंत्र ही पैदा हुए थे और प्रतनता का चाक चलता ही रहता है परतंत्रता राजनीतिक हो तो तोड़ देना बहुत आसान है हजारों राजनीतिक क्रांतियां होती रहती आदमी की परतंत्रता नहीं टूटती परतंत्रता आर्थिक हो तो समाजवाद साम्यवाद उसे मिटा देते लेकिन रूस और चीन में नई प्रतनताएं निर्मित हो गई और मजे की बात तो यह है कि नई परतनता की जंजीर पुरानी परतनता से ज्यादा मजबूत होती पुरानी की जंजीरें तो जीर्णीर्ण हो जाती नई जंजीर बिल्कुल अभी अभी ढाली होती ज्यादा मजबूत होती लेकिन नई परतनता को आदमी स्वीकार कर लेता है स्वतंत्रता के ख्याल से और जंजीर को आभूषण समझ लेता है थोड़े दिन चलता है यह नशा फिर टूट जाता है फिर क्रांति की जरूरत आ जाती है बाहर के जगत में रोज क्रांति की जरूरत रहेगी और क्रांति कभी होगी नहीं असली परतंत्रता भीतरी है न राजनीतिक है ना आर्थिक है न सामाजिक है असली परतंत्रता आध्यात्मिक है तुम परतंत्र हो तुम्हें किसी ने परतंत्र बनाया नहीं तुम्हारे जीवन का ढंग ही प्रतंत्रता को पैदा करने वाला है तुम स्वतंत्र होने को तैयार ही नहीं हो स्वतंत्र होने की क्षमता और साहस ही तुम्हें नहीं है इसलिए कौन तुम्हारे लिए प्रतंत्रता की जंजीरें ढाल देगा इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कोई न कोई ढालेगा तुम्हारी जरूरत है परतंत्रता इसलिए मैं कहता हूं रूसों की जगह हर आदमी परतंत्र ही पैदा होता है और करोल में कभी कोई एक व्यक्ति जागता है कि वो परतंत्र शेष तो परतंत्रता में ही जीते हैं और परतंत्रता में ही समाप्त हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो परतंत्र थे और ये पता ही ना चले कि हम परतंत्र तो स्वतंत्रता का उपाय कैसा फिर तुम परतंत्र लोगों की भीड़ में ही जीते हो वह कौन तुमसे कहेगा वे सभी काराग्रह के कैदी हैं, उनमें से किसी ने भी स्वतंत्रता को चखा नहीं उन्हें कुछ भी पता नहीं है वे अपने पंखों पर कभी उड़े नहीं वे सभी पिंजरों में बंद कैदी हैं, उनमें से किन्हीं के पिंजरे लोहे के हैं वे गरीब कैदी हैं, किन्हीं के पिंजरे सोने के हैं वे अमीर कैदी है किन्हीं के पिंजरों में ही जवारात लगे हैं वे सम्राट कैदी दी लेकिन कैदी सभी और सभी ने उड़ने की क्षमता खो दी आज अचानक कोई पिंजड़े का द्वार भी खोल दे तो भी तोता उड़ेगा नहीं उड़ना ही भूल गया है पिंजड़ा ही तो नहीं उसे परतंत्र बना रहा है अब तो परतंत्र और भी गहन है पंखों ने उड़ने की क्षमता खो दी है भरोसा भी खो दिया है, और अगर उड़ भी जाए तो, तो मुश्किल ना पड़ेगा पिंजरे में तो जिंदा रह सकता था बाहर जिंदा न रह सकेगा बाहर के संघर्ष को सहना सकेगा हजार पक्षी बाहर मार डाला जाएगा पिंजरे में तो प्राण बचे थे, था थे थी सही लेकिन सुरक्षा थी बाहर सुरक्षा भी नहीं और जो उड़ नहीं सकता ठीक से अपने पंखों पर वो कहीं भी किसी का भी शिकार हो जाए पिंजरे में राह तोता मुक्त होकर केवल मरता है परतंत्र होकर जी सकता है इसलिए तो परतनता छोड़ने में इतनी घबराहट होती है, क्योंकि परतनता अगर अकेली पर्तंत्रता होती तो तुम उसे कभी का तोड़ देते वो सुरक्षा भी है वो जीवन को बचाने की व्यवस्था भी है वो पिंजड़े के चारों तरफ लगे हुए सिंख से तुम्हें उड़ने से ही नहीं रोक रहे शत्रुओं को भी भीतर आने से रोक रहे उनका काम दोहरा है स्वतंत्र होने के लिए पहले तो प्रशिक्षण चाहिए पिंजड़े के भीतर ही पहले तो कोई सिखाने वाला चाहिए जो पंखों का बल लौटा दे जो भीतर की आत्मा को आश्वस्त कर दे इसके पहले कि तुम उड़ो खुले आकाश में कोई चाहिए तो जो तुम्हें खुले आकाश में उड़ने की योग्यता देते गुरु का वही अर्थ और प्रयोजन गुरु का अर्थ है काराग्रह में तुम्हें कोई मिल जाए जिसने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है काराग्रह के बाहर तो बहुत लोग हैं जिन्हें स्वतंत्रता का स्वाद है लेकिन वे काराग्रह के बाहर हैं उनसे तुम्हारा संबंध न हो सकेगा बुद्ध है महावीर है कृष्ण है क्राइस्ट अब सब काराग्रह के बाहर है अब उनसे तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता वे काराग्रह के भीतर नहीं आ सकते क्योंकि वे परिपूर्ण स्वतंत्र हो गए अब उनका जन्म नहीं हो सकता तुम काराग्रह के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर जाने की योग्यता ही होती तो कृष्ण का और क्राइस्ट का और राम का और महावीर का सहारा ही जरूरी ना गुरु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अभी कारागृह में है और मुक्त हो गया उसकी भी ना वो किनारे आ लगी जल्दी ही वो भी यात्रा पर निकल जाएगा थोड़ी देर और वो किनारे पर है, वो तुम्हारे ही जैसा है लेकिन अब तुमसे बिल्कुल भिन्न हो गया है तुम जहां खड़े हो वहीं वो खड़ा है जल्दी ही तुम उसे वहा ना पाओगे क्योंकि जिसके पंख पूरे खुल गए और जिसकी उड़ने की तैयारी पूरी हो गई और जिसने स्वतंत्रता का स्वाद भी चख लिया अब वो ज्यादा देर प्रतनता में ना रुक सकेगा थोड़ी देर और वो अपनी नाव पर सवार हो जाए फिर वो भी कारागृह के बाहर होगा तो गुरु का क्या अर्थ है गुरु का अर्थ है ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं जो ठीक बुद्ध और कृष्ण जैसी हैं लेकिन तुम्हारी जगह खड़ी तुम्हारे पास कुछ थोड़ा सा ऋण उनका बाकी है शरीर का उसके चुकने की प्रतीक्षा है बहुत थोड़ा समय है ये बुद्ध को 40 वर्ष में ज्ञान हुआ चालीस वर्ष वो और रुके उस 40 वर्ष में उनके शरीर के ऋण शेष थे वो चुक गए ऋण चुकते ही नाव खुल जाएगी फिर तुम उन्हें खोजना पाओगे फिर जैसे धुआं विलीन हो जाता आकाश में ऐसे भी विलीन हो जाएंगे जैसे गंध उड़ जाती शून्य में ऐसे भी उड़ जाएंगे फिर तुम उन्हें कहीं भी खोज ना पाओगे फिर तुम्हें कहीं उनकी रूपरेखा न मिलेगी फिर उनका स्पर्श संभव न होगा मुक्त हो जाने के बाद शरीर का ऋण चुकाने की जो थोड़ी सी घड़ियां हैं उन थोड़ी ही घड़ियों में गुरु का उपयोग हो सकता है फिर तुम लाख महावीर को चिल्लाते रहो फिर तुम लाख बुद्ध को पुकारते रहो बहुत सार्थकता नहीं सदुगुरु का अर्थ है मध्य के बिंदु पर खड़ा व्यक्ति जिसका पुराना संसार समाप्त हो गया नया शुरू होने को है पुराने का आखिरी हिसाब किताब बाकी है वो हुआ जा रहा है जैसे ही वो पूरा हो जाएगा भीतर से तो बात समाप्त हो गई लेकिन शरीर के संबंध उतने जल्दी समाप्त नहीं होते शरीर पैदा हुआ था सत्तर साल या अस्सी साल जीने को माँ बाप के शरीर सो से उसे अस्सी साल जीने की क्षमता मिली थी और व्यक्ति चालीस साल में मुक्त हो गया तो शरीर की क्षमता चालीस साल और शरीर को बनाए रखेगी अब वो जिएगा मृत की भांति यहां होगा और नहीं होगा गुरु एक पेराडॉक्स एक विरोधाभास वो तुम्हारे बीच और तुमसे बहुत दूर वो तुम जैसा और तुम जैसा बिल्कुल नहीं वो कारागृह में और परम स्वतंत्र अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी समझ हो तो इन थोड़े क्षणों का तुम उपयोग कर लेना क्योंकि थोड़ी देर और फिर तुम लाख चिल्लाओगे सदियों सदियों तक तो भी तुम उसका उपयोग ना कर सकोगे और आदमी अद्भुत है जब बुद्ध मौजूद होते हैं तब उन्हें चूक जाता तब वो निर्णय ही नहीं कर पाता तब वो ये सोचता है कल निर्णय कर लेंगे परसों निर्णय कर लेंगे और फिर सदियों तक रोता है पर वे सब आंसू मरुस्थल मरुस्थलन खो जाएंगे उन आंसुओं से कोई सार नहीं वे आंसुए प्रार्थनाएं नहीं है पश्चात हो सकते उन आंसुओं से साधना न जन्मे, उनसे अतीत में तुम जो चुप गए हो उसका पश्चाताप तो प्रकट होता है, लेकिन बुद्ध के साथ कोई सेतु न बन सकेगा खोजना पड़ेगा तुम्हें किनारे पर कोई और जिसकी नाव आलगी पूछना पड़ेगा उससे समर्पित होना होगा उसके प्रति उसके हाथ में अपने को छोड़ देना होगा समर्पण की इसलिए जरूरत पड़ जाती है कि उसकी भाषा और तुम्हारी भाषा और और उसके पास ज्यादा समय नहीं है कि तुम्हें समझाए तुम्हारे पास तो बहुत समय है समझने को क्योंकि बहुत बार जन्मों के, पर उसके पास ज्यादा समय नहीं है समझाने को जो बिल्कुल समझने को तैयार है उसको ही वो समझा सकेगा उसके पैर तो पड़ चुके हैं शरीर के बाहर जाने को अब गया तब गया बुद्ध का एक नाम है तथागत तथागत का मतलब होता अब गया तब गया जैसे हवा का झोंका आता आया और गया मैं एक कविता पढ़ रहा था शब्द का खेल मुझे प्रीतिकर लगा वसंत पर किसी ने एक कविता लिखी और मुझे भेजी पहली पंक्ति है वसंत आ गया दूसरी पंक्ति है वसंत आ गया ठीक लगा इतनी ही देर है वसंत आ गया और वसंत आ गया इतनी ही देर में गुरु को खोज लिया खोज लिया बस आ गया और आ गया के बीच जितना फासला है उतना ही फासला है हवा की एक लहर पकड़ लिया पकड़ लिया हो गए सवार उस पर हो गए सवार चुप गए चुप गए फिर पछताने से कुछ भी नहीं होता मनुष्य कारागृह में कोई चाहिए जो कारागृह में हो और जिसने स्वतंत्रता जान ली हो ऐसा ही अनूठा जोड़ गुरु है काराग्रह में तुम्हें कौन बताएगा बाहर जाने का राज जो काराग्रह के ही वासी हैं उन्हें काराग्रह का सब पता होगा लेकिन बाहर जाने का कोई द्वार उन्हें पता नहीं उन्हें यह भी पता नहीं कि बाहर कुछ है भी उन्हें यह भी पता नहीं कि बाहर जाना हो सकता है और उन्हें पता भी चल जाए तो भी बाहर उन्हें डराएगा भीभीत करेगा सौ वर्ष पहले फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस का एक किला तोड़ दिया बस्तीले उसमें बड़े जघन्य अपराधी थे वो फ्रांस के सबसे बड़े अपराधियों के लिए कारागृह थी कोई चालीस साल से बंद कोई पचास साल से किसी ने रजत जयंती पूरी कर ली थी किसी ने स्वर्ण जयंती भी पूरी कर ली थी वहां आजन्म कैदी थे उनके हाथों पर बड़ी मजबूत जंजीरें थी क्योंकि वो मरने के बाद ही खुलने वाली थी उनमें कोई ताला नहीं था कोई चाबी नहीं थी वो तो जब कैदी मर जाता था तो उसके हाथ को तोड़ के ही बाहर निकाली जाती थी उनके पैरों में बहन कर बेड़ियां थी जिनको एक आदमी के बस के बाहर था कि उठा ले चलना भी उनके लिए संभव न था वो अपने कारागृह की कोठरियों में अंध कोठरियों में जहां न तो बाहर का आकाश दिखाई पड़ता न कभी बाहर के सूरज की कोई झलक आती न कोई हवा का झोंका बाहर की खबर लाता वसंत आए कि पतझर भीतर सब एक साथ ही अंधेरा बना रहता सुबह हो कि रात कुछ भेद नहीं होता उनकी अंध कोठरियों में बंद कीड़े मकोड़ो की तरह वे जिये थे क्रांतिकारियों ने किला तोड़ दिया और क्रांतिकारियों ने सोचा कि बड़े अनुग्रहित होंगे कैदी अगर हम उन्हें मुक्त कर दें। उन्होंने मुक्त किया लेकिन कैदियों ने बड़ी नाराजगी जाहिर की, की। कैदियों ने कहा हम बाहर नहीं जाना चाहते पचास साल से मैं यहां हूं किसी कैदी ने कहा और अब बाहर जाना अब फिर से दुनिया में उतरना इस उम्र में थोड़ा कठिन है यहां तो समय पर खाना मिल जाता है सब व्यवस्थित जीवन वहां बाहर कहां रोटी कमाऊंगा कहा छप्पर खोजूंगा सोने के लिए और फिर मेरी आंखें अंधेरी की आती हो गई प्रकाश में बहुत पीड़ा पाएंगी, और फिर यह देह जंजीरों से सहमत हो गई है बिना जंजीरों के तो मैं सो भी ना पाऊंगा ये जंजीरें तो मेरे शरीर का हिस्सा हो गई पचास साल पूरा जीवन लेकिन क्रांतिकारी किसी की सुनते क्रांतिकारी तो क्रांति पर उतारू रहते उन्हें इससे मतलब भी नहीं कि क्रांति जिसके लिए कर रहे हैं वो राजी भी है नहीं। उन्हें क्रांति करनी उन्होंने क्रांति करके वो माने उन्होंने जबरदस्ती कैदियों की जंजीरें तोड़वा दी उनको बाहर निकाल दिया आधे कैदी रात होते होते वापस लौट आए और उन्होंने कहा हमारी कोठरियां हमें वापिस देता बाहर बहुत घबराहट लगती न कोई परिजन है न कोई परिचित रहा कहा खोजे सब पता ठिकाना खो गया और बाहर की दुनिया इतनी बदल गई है हम जब छोड़ आए थे तो कोई और ही दुनिया छोड़ आए थे ये तो कुछ और ही हो गया और शोरगुल और आवाज बड़ी अशांति मालूम पड़ती है और बड़ी असुरक्षा है ना हमें कोई जानता ना हम किसी को जानते हमारी भाषा और उनकी भाषा और अब तालमेल नहीं बैठेगा अगर दरवाजा खुला भी हो काराग्रह का और मैं तुमसे कहता हूं खुला है उस पर कोई पहरेदार नहीं बैठी तो भी तुम दरवाजे को देखते नहीं दिख भी तो तुम बच के निकल जाते हो क्योंकि तुम्हारी बेड़ियों में तुम्हारी सुरक्षा है और फिर तुमने धीरे धीरे अपने काराग्रह को खूब सजा लिया है अब वो घर जैसा है तुमने दीवालों पर रंग रोगन कर लिया है फूल बूटे बना लिए लाभ शुभ लिख दिया है तुमने बिल्कुल घर बना लिया अब कहा तुम्हें घर से उजड़ने की हिम्मत रही तुम पूरे सुरक्षित हो गए हो अपनी प्रतंत्रता में भला वो कब्र हो लेकिन तुमने उसे अपना शयन कक्ष बना लिया भला वहां तुम सिर्फ मर रहे हो जी नहीं रहे हो फिर भी जीने का भय मालूम होता है बाहर जाने में घबराहट लगती है। कौन तुम्हें बाहर ले जाए जिन कैदियों के साथ तुम हो वे भी तुम जैसे ही कैदी और तुम एक दूसरे का पारस्परिक सहयोग करते रहते हो कैदी एक दूसरे से कहते रहते हैं, ये कोई कारागृह थोड़ी नौ लाख का सरकारी भवन कैदी एक दूसरों को समझाते हैं हम कोई कैदी थोड़ी अतिथि सरकारी अतिथि कैदी एक दफा कारागृह में रहा है तो फिर वापस बार बार लौटता है बाहर अच्छा नहीं लगता जल्दी कोई उपाय करके फिर लौट आता दुनिया उसकी भीतर है प्रिजन सगे संबंधी भीतर है असली परिवार भीतर है काराग्रह के लोग अपने को समझा लेते हैं कि वे बड़े प्रसन्न हैं बड़े आनंदित हैं तुमने भी ऐसे ही अपने को समझा लिया है दुख हो तो तुम कहते हो कि ये कोई दुख थोड़ी है सुख के लिए तो दुख झेलना ही पड़ता है ये तो सुख पाने का उपाय है तुम आशा को नहीं मिटने देते आशा तुम्हारे काराग्रह पर सुख का सपना बनके छाई हुई है रात हो अंधेरी तो तुम कहते हो सुबह होने के करीब है हालांकि सुबह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुई रात ही रात रही लेकिन तुम अपने को समझा लेते हो कि जब गहन अंधेरी रात होती तो सबूत है कि सुबह होने के करीब है और तुमने ऐसी कहावतें बना ली कि अंधेरे से अंधेरे काले से काले बादल में भी छिपी हुई रजत रेखा की भांति कांटे के पास गुलाब का फूल है। चिंता है थोड़ी माना लेकिन हर चिंता के बाद आनंद की संभावना है आशा काराग्रह के बाहर नहीं जाने देती पता नहीं तुम बाहर जाओ और तभी कुछ घट जाए आशा तुम्हें भीतर बांधे रखती कोई पहरेदार नहीं है तुम्हारे काराग्रह पर आशा का पहरा है तुम अपने ही कारण भीतर रुके हो और भीतर सभी कह एक सी भाषा बोलते वे सब एक दूसरे को संभाले रखते कौन तुम्हें वहां जगाएगा गुरु का अर्थ है जो काराग्रह में रहा हो अब तक और अचानक जाग गया है गुरु का अर्थ है जिसने किसी भीतर के मार्ग से काराग्रह के बाहर होने का उपाय खोज लिया है गुरु का अर्थ है जिसने कोई सेंध लगा ली और जो बाहर के खुले आकाश को देखाया है फूलों की सुगंध ले आया है पक्षियों के गीत सुनाया है जो काराग्रह के भीतर बाहर के आकाश के एक टुकड़े को ले आया है वो तुम्हें जगा सकता है वही तुम्हें होश दे सकता है मार्ग दे सकता है वही तुम्हें बाहर ले जाने का उपाय दे सकता है और वही तुम्हें तैयार करेगा इसके पहले कि तुम बाहर जाओ नहीं तो बाहर बड़ी है, तुम वापिस लौटाओगे कारागृह में तैयारी करनी होगी सारे साधन सारी विधियां वस्तुता मोक्ष की विधियां नहीं सिर्फ तुम्हारे पंखों को तैयार करने की विधियां मोक्ष तो अभी उपलब्ध है लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो तुम में और मुक्ति में अभी तालमेल न हो सकेगा और अगर तुम्हें आज धक्का भी दे जाए मोक्ष की तरफ तो तुम वापस अपने काराग्रह में लौट आओगे और जोर से काराग्रह को पकड़ लोगे क्योंकि अभी खुला आकाश तुम्हें डराएगा कोई तुम्हें कारागृह के भीतर तैयार करे तुम्हारे पैरों को मजबूत करे तुम्हारे हाथों को बल दे तुम्हारे पंखों को संभाले और तुम्हारे भीतर के श्रद्धा को सजग करे कि तुम्हें आत्मभाव जगाए तुम अपने पे भरोसा कर सको तुम इतने अपने आत्मविश्वास से भर जाओ कि बड़े से बड़ा आकाश भी तुम्हारे आत्मविश्वास से छोटा मालूम पड़े तभी तुम बाहर जा सकोगे स्वतंत्रता कोई बाहर की घटना नहीं है भीतर का भरोसा है तुम इतने भीतर आनंद भाव से भर जाओ और इतने बल और आत्म भाव से आत्म भान से कि सब असुरक्षाएं तुम्हें कपाना सके। तुम निर्भय होकर असूक्षाओं में गुजर सको वस्तुतः हर असुरक्षा तुम्हें पंखों को फैलाने का एक अवसर बनने लगे हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक चुनौती हो जाए हर आकाश का खुलापन तुम्हारे लिए और दूर तक उड़ने की की दिशा बन जाए इसके लिए कोई तुम्हें तैयार करे वही गुरु है और गुरु का अर्थ होता है जो अब बस गया, गया ज्यादा देर ना रहेगा इसलिए बहुत थोड़े लोग गुरु का लाभ ले पाते हैं फिर अनेकों लोग उसकी पूजा करेंगे उसके गीत गाएंगे सदियों तक वो सब व्यर्थ इसका कोई सार नहीं वो पछतावा है उससे तुम अपनी मूढ़ता तो प्रकट करते हो लेकिन अपनी समझ नहीं कबीर के इन वचनों को समझने की कोशिश करो गुंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाऊ थे पंगुल भया सतगुरु मारिया बान जो गुंगा था वो बोलने लगा तुम्हारे भीतर कुछ है जो बिल्कुल गूंगा है और जो तुम्हारे भीतर बोल रहा है वो कोई बहुत सार्थक अंग नहीं तुम्हारा हृदय तो गूंगा है और तुम्हारी खोपड़ी बोले जाती है और तुम्हारी खोपड़ी के बोलने में कुछ भी सार नहीं है वो विक्षिप्त का उन्माद है वो एक तरह की रुग्ण है वो सन्निपात है अगर तुम बैठकर अपने मन को गौर से देखोगे तो तुम पाओगे ये क्या बोल रहा है मन क्यों बोल रहा है इस कूड़े करकट की चर्चा क्यों मन छुद्र के आसपास घूमता है रामकृष्ण कहते थे चील कितनी ही ऊपर आकाश में उठ जाए तो भी नजर उसकी कूड़े घर पे पड़े हुए मरे जानवर में लगी रहती आकाश में उड़ती हो आकाश में उड़ नहीं सकती नजर तो नीचे जमीन पर जहां मांस का टुकड़ा पड़ा है वहां लगी रहती तुम्हारा मन अगर ईश्वर की भी बात सोचे तो भी तुम गौर करो तुम्हारी नजर कहीं मांस के टुकड़े पर जमीन पर लगी होगी तुम ईश्वर से भी मांस का टुकड़ा ही मांगोगे अगर ईश्वर मिल जाए कभी तुमने सोचा सोचने जैसा अगर ईश्वर मिल जाए तुम क्या मांगोगे तुम्हारा मन बहुत सी चीजें बताया, लेकिन सभी कचरे घर में पड़े हुए मांस के टुकड़े होंगे ईश्वर अगर मिल जाए तो तुम बड़ी मस्ती में पड़ जाओगे तुम कुछ मांग ही ना पाओगे अगर समझदार हो अगर ना समझो तो कुछ कचरा मांग के लौट तो, क्या मांगोगे इसी संसार का कुछ इसी कूड़े घर से कुछ तुम्हारा मन क्या सोचता रहता है क्या मांगता रहता है क्या चलती रहती है गुन गुनगुन मन के भीतर क्या है उसका सार सूत्र थोड़ा अपने मन को गौर करके देखो तो तुम पाओगे सार तो कुछ भी नहीं आसार की ही बकवास चलती रहती ये तुम्हारा बोलता हुआ हिस्सा है मुखर हिस्सा खबीर कहते हैं गूंगा हुआ बावला लेकिन गुरु के पास जाके वो हिस्सा बोलना शुरू करता है जो अब तक चुप ही रहा था अब तक तुमने उसे बोलने का मौका ही ना दिया था और निश्चित ही अगर एक पागल आदमी और एक स्वस्थ आदमी की मुलाकात हो जाए तो पागल आदमी स्वस्थ को बोलने का मौका ही नहीं देगा पागल तो आक्रामक होता है हिंसात्मक होता है पागल तो बके ही जाएगा वो अवसर भी ना देगा बोलने का यहूदी फकीर हुआ बालसेन एक बकवासी आ गया और फकीरों में कुछ गुण होता है कि बकवासियों को आकर्षित करते। वो बकवासी कोई घंटे भर तक बकवास करता रहा उसने बाल को इतना भी मौका नहीं दिया कि वो कहे बस करो भाई इतना भी मौका नहीं दिया वो दो सब वाक्यों के बीच में संधि ही नहीं छोड़ता था तो बोली जा रहा था आखिर उसने एक बात कही कि मैं पड़ोस के दूसरे नगर के फकीर के पास भी गया था उन्होंने आपके संबंध में कुछ बातें कही जरा सी संधि मिल गई बाल को उसने जोर से चिल्ला बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत आदमी थोड़ा हैरान हुआ कि मैंने भी बातें तो बताई ही नहीं कि फकीर ने क्या कहा और आप पहली कहते हैं बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत बाल ने कहा जब तूने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का उसको भी ना दिया होगा मैं मान ही नहीं सकता कि उसको तूने मौका दिया हो मेरे संबंध में वो कुछ बोल पाया असंभव बकवासी और शांत व्यक्ति में बकवासी बोलता रहेगा पागल और स्वस्थ में पागल बोलता रहेगा सभ्य और असभ्य में असभ्य बोलता रहेगा तुम्हारे भीतर भी दोनों हैं तुम्हारा असभ्य हिस्सा है तुम्हारा मन और तुम्हारा सभ्य हिस्सा है तुम्हारा हृदय मन उसे बोलने नहीं देता वो चुप्पी साथ है और वही तुम्हारा केंद्र है मन तो तुम्हारी परिधि मन तो तुम्हारे बाजार का हिस्सा है वहां उसकी जरूरत जीवन के गहन में मन का कोई भी काम नहीं न तो प्रेम में काम पड़ता है मन न प्रार्थना में काम पड़ता है मन न सत्य की खोज में काम पड़ता है मन न अमृत की यात्रा में काम पड़ता है मन, बाजार के सौदे में सब्जी खरीदने में सब्जी बेचने में काम पड़ता है रुपए पैसे इकट्ठे करने में चोरी करने में काम पड़ता है मन व्यर्थ की साल समाल सास संभाल रखता है उसकी भी जरूरत है मगर वो तुम्हारे ऊपर फैल जाए पूरी तरह और एक अधिकार कर ले तो वो तुम्हारी गर्दन घोंट देगा उसने गर्दन घोंट दी तुम भूल ही गए हो कि तुम्हारे पास हृदय भी है एक और सुमधर वाणी है तुम्हारे पास एक और शांत स्रोत है एक और संगीत का उद्गम है जहां वाणी बहुत मृदुल है जहां स्वर बहुत शांत जहां कुछ कहा कम जाता और समझा ज्यादा जाता है जहां बोलना कम है और जीना ज्यादा है जहां करना कम है और होना ज्यादा है एक गहनता है अस्तित्व की तुम्हारे हृदय में वहां तुम्हारा केंद्र है, गंगा हुआ बावला कबीर कहते हैं सदगुरु मारिया बाण और जब गुरु ने वाण मारा तो जो हिस्सा गूंगा था सदा से वो बोल उठा और जब हृदय बोलता है तो मन एकदम चुप हो जाता है तुम मन को चुप करने की बहुत कोशिश करके सफल ना हो पाओगे ज्यादा बेहतर हो तुम हृदय को बोलने की सुविधा दो इस पागल से मत ज्यादा उलझो अपने भीतर गैर पागलपन के सूत्र को खोजो तुम्हारा ध्यान तुम्हारी दृष्टि हृदय की तरफ मुड़े धीरे धीरे तुम पाओगे जो आवाज नहीं सुनी जाती थी वो सुनी गई जो अंतरध्वनि तुम भूल ही गए थे वो मिट नहीं गई है उसकी कल -कल धारा अब भी भीतर बहती है तुमने कभी विचार किया रास्ते पर शोरगोल चल रहा है बड़ा बाजार है पक्षी एक बोल रहा है वृक्ष पर तुम अगर आंख बंद करके पक्षी की तरफ ध्यान से सुनो बाजार भूल जाएगा और पक्षी की धीमी सी आवाज इतनी तीव्र और प्रखर हो जाएगी कि तुम पाओगे पूरे बाजार की आवाज भी उसे डुबा नहीं सकती तुम्हारे ध्यान देने की बात तुम कभी अगर शांत बैठो और सिर्फ अपने हृदय की धड़कन सुनो तो तुम पाओगे कि रास्ते पे चलते हुए ट्रैफिक का कारवां और सब तरह का शोरगोल ठीका पड़ गया हृदय की धड़कन उस सब के ऊपर उठ के उभराई सिर्फ ध्यान की बात है जिस तरफ ध्यान उसी तरफ जीवन की वर्षा हो जाती है तुम्हारा ध्यान अगर तुमने विचारों की तरफ लगा रखा है तो तुम विक्षिप्त को ही सुनते चले जाओगे और मन से ज्यादा बकवासी तुमने कहीं देखा और मन से ज्यादा उबाने वाला तुमने कहीं देखा मन से ज्यादा व्यर्थ चीज तुमने कहीं जीवन में पाई सदगुरु मारिया बान गुंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान तुम सुनते हो फिर भी सुन नहीं पाते क्योंकि जिस कान से तुम सुनते हो वो बाजार के लिए ठीक ज्ञान के लिए ठीक नहीं कोई और कान चाहिए सुनने की कोई और विधि चाहिए सुनने का कोई और ढंग और शैली ऐसे तो मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो लेकिन और तरह से भी सुना जाता है जब कान ही नहीं सुनते बल्कि तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व कान हो जाता है बहरा हुआ कान तुम्हारा रुआ रुआ जो बहरा पड़ गया है तुम्हारी श्वास श्वास जो बहरी पड़ गई है सिर्फ कान सुनता है और तुम्हारा पूरा देह तन मन प्राण सब बहरा है ऐसे काम ना चलेगा उस विराट को सुनना हो तो तुम्हें पूरा कान ही हो जाना पड़ेगा महावीर ने यही श्रावक की परिभाषा की जिसका पूरा व्यक्तित्व कान हो जाए वो श्रावक जिसका पूरा व्यक्तित्व आंख हो जाए वो दृष्ट जिसका पूरा व्यक्तित्व हृदय की धड़कन हो जाए वो प्रेमी खंड खंड से काम ना चलेगा पूरा अखंड होकर कुछ भी कर लो उसी से छुटकारा हो जाएगा। इसे तुम सूत्र मानो जिस चीज को भी तुम अखंड होकर जाएगी। बहरा हुआ कान सारा शरीर अब तक बहरा था वो पूरा का पूरा कान हो गया सतगुरु मारिया बंगुल और अब तक जो हिस्सा पक्षा घास से ंगुल पड़ा था हिलडुल ना सपता था अचानक चलने लगा इस पद की मैं ऐसी व्याख्या करता हूं और व्याख्या हैं। वो बचकानी है वो मुझे बचकाने लगती हैं, वो व्याख्याएं ये हैं कि जो गूंगा था वो बोलने लगा जो बहरा था वो सुनने लगा जो लंगड़ा था वो चलने लगा ऐसा गुरु का चमत्कार है गुरु कोई सप्त बाबा नहीं और इस तरह की व्याख्याएं एकदम बचकानी इस पद का वचन गहरा है चमत्कार बच्चों को लुभाने की बातें सड़क के किनारे जादूगर कर रहा है उनसे कुछ आत्मक्रांति का सेतु नहीं बनता बड़ा चमत्कार यही है कि तुम्हारे भीतर जो बोलता नहीं अंग वो बोलने लगे गूंगा बोलने लगे ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं ये तो विज्ञान ही कर लेगा इसके लिए संतों की कोई जरूरत नहीं और बहरा सुनने लगे तो दस बीस रुपए का यंत्र खरीद के भी हो जाएगा इसके लिए कबीर जैसे गुरु को उलझाने की जरूरत नहीं और पक्षाघात ठीक हो जाए ये तो साधारण इलाज की बात है। लेकिन एक और पक्षाघात है जिससे कोई विज्ञान ठीक न कर सकेगा एक और आत्मा है तुम्हारे भीतर जो पत्थर जैसी हो गई है जिसको पिघलाना है जिसको चलाना है जिसको पैर देने वो कौन करेगा अगर गुरु भी अस्पतालों का ही एक्सटेंशन हो उन्हीं का काम कर रहे हैं, तो फिर दूसरा काम कौन करेगा नहीं गुरु कोई चिकित्सक नहीं या चिकित्सक है तो अज्ञात का तुम्हारे भीतर ये सारी घटनाएं हैं तो तुम ये मत सोचना कि नहीं कि नहीं गूंगों बहरों और लंगड़ों के संबंध में चर्चा हो रही है चर्चा तुम्हारे संबंध में हो रही है और नहीं तो अगर गूंगे लंगड़े बहरे सब ठीक हो जाएं तो गुरु क्या करेगा एक दिन ऐसा हो ही जाएगा विज्ञान सारी व्यवस्था कर लेगा दुनिया में कोई लंगड़ा ना होगा गूंगा ना होगा लूला ना होगा फिर सदगुरु को सिवाय आत्महत्या के कोई उपाय न रह ये सारे शब्द तुम्हारे लिए किन्हीं गूंगों और बहरों के संबंध में नहीं ये तुम गूंगों और बहरों के संबंध में और ये बड़ा चमत्कार है कि तुम्हारे भीतर एक छोटा सा हिस्सा बोल रहा है बाकी सब बहरा है गूंगा है लंगड़ा है कान सुन रहा है लेकिन तुम नहीं सुनते पैर चल रहे हैं लेकिन तुम नहीं चलते तुम चले ही नहीं तुम बिल्कुल जड़ हो तुम बहे ही नहीं तुम्हारे जीवन में कोई सरिता जैसा भाव नहीं है तुम आखिर में मरते वक्त पाओगे चले बहुत और बिल्कुल कहीं पहुंचे नहीं उसको पक्षाघात पक्षाघात का वही अर्थ मरते वक्त तुम पाओगे जहां पैदा हुए थे वहीं मर रहे हो चले बहुत लेकिन चलना पैरों का था आत्मा का ना भीतर कोई गति ना हो भीतर गत्यात्मकता है ही नहीं Osionfish. तुम वही वही रोज करते हो कल भी क्रोध किया था परसों भी क्रोध किया था आज भी किया कल भी करोगे तुम वही करते रहोगे भीतर कोई गति नहीं जब कोई व्यक्ति क्रोध से अक्रोध को उपलब्ध होता है तब पाऊ थे पंगुल भया जब कोई व्यक्ति अशांति से शांति को उपलब्ध होता है तब पाऊ थे पंगुल भया और जब कोई व्यक्ति वासना से करुणा को उपलब्ध होता है तब पाऊ थे पंगुल भया तब गति हुई तब चले तब बर्फ पिघली तुम्हारे भीतर की जड़ता की तुम तरल हुए बहे सागर के तरफ यात्रा हुई जैसे कोई नदी सागर पहुंच जाए ऐसे जब तुम परमात्मा के सागर में पहुंच जाओगे तब पाऊंग थे पंगुल भया सतगुरु मारिया बान क्या अर्थ है सतगुरु के वाण को मारने का शिष्य को ऐसा लगता है सतगुरु तो वाण मारता ही रहता है लेकिन यहां बड़ी कठिनाई है यह कोई साधारण धनुर्विद्या नहीं है सतगुरु तो ठीक निशाने पर ही मारता है लेकिन यहां जटिलता यह है लक्ष अगर राजी न हो तो बाण चूक जाता मैं एक बाण तुम्हारी तरफ फेंकता हूं मैं कितना ही निशाना ठीक मार के फेंकूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम राजी नहीं हो तो निशाना चूक जाए और मैं गैर निशाने के अंधेरे में फेंक दू अगर तुम राजी हो तीर पहुंच जाएगा तुम्हारे राजी होने में सारी कला है तुम्हारे तैयार होने में खुले होने में रिसेप्टिव ग्राहक होने में सारी कला है तुम्हारा द्वार खुला हो फिर वाण कहीं भी फेंका जाए तुम खींच लोगे वाण को सतगुरु तो 24 घंटे उसके होने में ही वाण फेंकना छिपा है उठता है बैठता है बोलता है नहीं बोलता है हर घड़ी वो वाण फेंक रहा है ये कोई वाण फेंकना उसके लिए कृत्य नहीं है ये उसके होने का ढंग है क्योंकि जो उसे मिला है वो बांट रहा है लेकिन जिन्होंने अपनी झोली खोल दी होगी उनकी झोली भर जाएगी और जो संकोच से भरे भयभीत डरे अश्रद्धा संदेह में दबे अपने द्वार को बंद रखे खड़े रहेंगे उनकी झोली खाली रह जाएगी कबीर को बाण लग गया होगा सतगुरु का उसमें खूबी सतगुरु की नहीं उसमें खूबी कबीर की यह जो आध्यात्मिक जीवन है इसमें गुरु की बहुत खूबी नहीं है इसमें खूबी शिष्य की है शिष्य को ऐसा ही लगेगा गुरु ने मारा बाण गुरु की कला है शिष्य गुरु को धन्यवाद देगा और गुरु ने सदा शिष्यों को धन्यवाद दिया है क्योंकि वे ज्यादा गहरी बात जानते हैं साफ है कि शिष्य लेने को राजी था इसलिए मिल गया है तुम जितना लेने को राजी हो उतना पालोगे अगर न पा सको तो किसी और को दोष मत देना अपने राजीपन में ही तलाश करना तुम राजी ही नहीं हो तुम लेने को भी उस सुख नहीं हो तुम्हें मुफ्त भी मिल रहा हो जीवन का समस्त धन तो भी तुम्हें भरोसा नहीं कि यह धन धन हो सकता है तुम संदिग्ध हो तुम्हारा संदेह ही गुरु के बाण को चुका देगा। तुम श्रद्धा से भरे हो बाण लगना निश्चित और उस बाण के लगने का परिणाम यह होगा और ठीक बाण शब्द बिल्कुल उचित है जिसे हृदय छिद जाए किसी बाण से बस दो ही घटनाओं में ये बाण का प्रतीक सार्थक है एक तो जब प्रेम में तुम कभी गिरते हो तब सारी दुनिया में बाण का प्रतीक उपयोग में लाया जाता है कि जैसे एक प्रेम का बाण तुम्हारे हृदय में आके छिद छिद गया बाण के छिदने का अर्थ होता है पीड़ा लेकिन मधुर एक मीठी पीड़ा तुम्हारे हृदय में उठाती पीड़ा होती है पीड़ा जैसी नहीं आनंद जैसी तुम उसे छोड़ना ना चाहोगे 24 घंटे तुम्हारे हृदय में कुछ होता रहता है जब कोई प्रेम में पड़ता है हिंदुओं की तो पुरानी प्रतीक व्यवस्था है और उन्होंने बड़े ठीक प्रतीक खोजे कामदेव सदा ही धनुष बाण लिए खड़ा है प्रतीक है प्रेम का लोग हृदय का चित्र बना देते हैं और एक बाण उसने चुभा देते हैं। वाण के साथ एक त्वरा और तीव्रता है और वाण एक क्षण में लग जाता है समय नहीं लगता अभी नहीं था और अभी है एक पल नहीं बीता और सब बदल गया और बाण के लगते ही तुम्हारे हृदय में एक नई गतिविधि शुरू हो जाती एक पीड़ा जो मधुर है और तुम बदलने शुरू हो जाते हो प्रेम जिस जोर से बदलता है कोई चीज बदलती नहीं अभी तुम चल रहे थे उदास उदास पैरों में गति न थी ढोते थे बोझ अपने को ही खींचते थे और प्रेम का बाण लग गया पैरों में गति आ गई नृत्य आ गया अब तुम चलते हो चाल और है एक गीत है चाल के भीतर छिपा कोई भी देख के कह सकता है कि लग गया बाण कहते हैं प्रेम को छिपाना असंभव है वो मुझे भी ठीक लगता है प्रेम को छिपाना असंभव कैसे छिपाओगे तुम्हारा रोवा रोआ आंख हाथ पैर चलना उठना बोलना हर चीज कहेगी कि तुम प्रेम में पड़ गए हो प्रेम को छिपाना असंभव वो ऐसी आग है तो एक तो प्रेम है जहां वाण ठीक प्रतीक है और उससे भी ज्यादा ठीक प्रतीक है श्रद्धा के लिए श्रद्धा भी ऐसा ही बाण जैसी चुकती है सारी दुनिया श्रद्धा में गिरे आदमी को पागल कहेगी जैसे प्रेम में गिरे आदमी को पागल कहती सारी दुनिया कहेगी कि सब मोहित हो गए हो, होश खो दिया विचार खो दिया किस पागलपन में पड़े हो समलो लेकिन जिसको बाण लग गया सारी दुनिया फीकी और उदास हो जाती जिसको वान लग गया वो कैसे कहे अपनी मीठी पीड़ा को किसी से पीड़ा कहे ठीक नहीं सिर्फ मीठा कहे काफी नहीं एक तो मिठास को बताना ही मुश्किल फिर पीड़ा भरी मिठास को बताना तो और भी मुश्किल और जटिल हो गया और लोग कहेंगे पागल हो पीड़ा कहीं मीठी होती क्योंकि उन्होंने तो एक ही पीड़ा जानी जहरीली कड़वी पीड़ा जो दुख देती है उन्होंने सुख जाना है जो सुख देता है उन्होंने दुख जाना है जो दुख देता है लेकिन जब बाण लगता है श्रद्धा या प्रेम का तो तुम एक अनूठे अनुभव से गुजरते हो एक ऐसा दुख जो सुख भी है एक ऐसी तंद्रा जिसमें जागृति भी छिपी है एक ऐसा सम्मोहन जिसमें होश आ रहा है तुम विरोधाभास की सीमा पर आ गए तर्क की दुनिया पीछे छूट गई हृदय की दुनिया शुरू हुई इसलिए वाण खोपड़ी में कभी नहीं लगाया हुआ बताया जाता कभी तुमने ना देखा होगा वो सदा हृदय में लगता है खोपड़ी में वाण लग ही नहीं सकता वो काफी सघन है वो सब तरफ से बंद है हृदय कोमल द्वार है तुम तैयार हो तो वाण सदा तैयार है अगर तुम चूके तो अपने कारण चूकोगे गूगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाऊँ थे पंगुल भया सतगुरु मारिया माया दीपक नर पतंग भ्रमिभ इवे परंत और मनुष्य ऐसा है अज्ञान से भरा हुआ माया में डूबा हुआ मूर्छा से संतरस्त जैसे पतंग दिए पर आके गिरता है ऐसा ही मनुष्य माया पर आके गिरता है जो देखता है वो हैरान होता है कि इस पतंग को क्या पागलपन हुआ है ये मरेगा दिए पे गिरकर कर दिए से कोई जीवन न मिलेगा मौत आएगी लेकिन पतंग वही वही आके गिरता है और मरता है और दूसरे पतंग भी देख रहे हैं लेकिन उनको भी कुछ होश नहीं आता वो भी दिए की तरफ चले आ रहे हैं सुबह ढेर लग जाता है पतंगों पतंगों का जो पे मरे लेकिन बाकी को कुछ भी नहीं होती होश ही नहीं होता कबीर कह रहे हैं माया दीपक नर पतंग माया है दीपक इस संसार का सारा लोग वासना कामना तृष्णा वह है दीपक और मनुष्य एक पतंग की भांति है और कितनी बार गिरा इसी दिए पर और मरा जन्मों जन्मों से यही चल रहा है फिर भी वही वासना खींचती कामना खींचती फिर दिए की तरफ चल पड़ते हर बार जन्म के बाद मौत के सिवा और कुछ तो मिलता नहीं हर जीवन मौत में ही तो बदल जाता है पतंगे ही नहीं मरते हम भी तो आखिर में मरे हुए ढेर पर पड़े पाए जाते हैं। सारे जीवन की निष्पत्ति मौत है फिर भी कोई जागता नहीं माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी एवे परंत और बार बार उसी भ्रम में बार बार उसी नासमझी में बार बार उसी अंधकूप में आके आदमी गिर जाता है कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आंत उब्रंथ लेकिन जिसके हृदय में गुरु का बाण लग गया उसके जीवन में क्रांति घटित हो जाती कोई एक आंत जो गुरु का निशाना बन गया जो गुरु का निशाना अपने को बनने दिया वो कोई एक आंत उबर जाता है फिर मौत विलीन हो जाती फिर जीवन का सनातन नाथ बचता है फिर जीवन की शाश्वतता उपलब्ध होती फिर वही बच रहता है जिसकी कोई मौत नहीं और उसे पाए बिना शांति ना मिलेगी मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं हमें शांति चाहिए शांति मिल नहीं सकती जब तक कि तुम अमृत को ना पालो मिल ही कैसे सकती है मौत सामने खड़ी है शांति मिल कैसे सकती थोड़ी बहुत देर को छिपा दो ढांक दो भूल जाओ ये हो सकता लेकिन शांति मिल नहीं सकती शांति तो अमृत की छाया है इसलिए मैं यहां तुम्हें शांति के उपाय नहीं बता रहा हूं शांति में मेरी उत्सुकता नहीं है मेरी उत्सुकता तो अमृत में है तुम जिस दिन अमृत को पालोगे शांति अपने आप बंधी चली आती वो तो अमृत की दासी है छाया है और मृत्यु की छाया है अशांति तुम चाहो कि मृत्यु को पार हुए बिना तुम शांत हो जाओ यह असंभव और अच्छा है कि यह असंभव है। अगर मृत्यु के रहते तुम शांत हो जाओ तो धर्म का द्वार तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो जाए महाकरुणा है अस्तित्व की कि वो तुम्हें शांत नहीं होने देता जब तक कि तुम अंतिम द्वार को पार न कर जाओ नहीं तो तुम नमालुम किसी कूड़े घर पर बैठ के और शांत हो गए होते तुम नमालुम कोई तिजोड़ी पकड़ के बैठ रहते छाती से लगा के और शांत हो गए होते तुम वहीं सड़ जाते नहीं परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं परमात्मा तुम्हें धकाता ही रहेगा जब तक कि वास्तविक घटना न घट जाए और वो घटना है कि तुम अमृत को जान लो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबर गुरु ज्ञान तो बहुतों को बांटता है पर एक आध उबरता है हजारों लेते हैं तक पहुंचता है हजारों सुनते हैं एक सुनता है हजारों चलते हैं एक आदि पहुंचता है बात क्या है कहीं गुरु और शिष्य के बीच गड़बड़ हो जाती है गुरु कुछ कहता है शिष्य कुछ सुनता है तुम जब तक सोचते रहोगे तब तक, तक तुम वही ना सुन पाओगे जो गुरु कहता है तुम कुछ और सुन लोगे तुम अपने को मिश्रित कर दोगे तुम गुरु के ज्ञान में अपना अज्ञान डाल दोगे तुम गुरु के ज्ञान से भी अज्ञान ही ले पाओगे तुम पंडित हो जाओगे प्रज्ञावान ना हो सकोगे इसलिए बहुत सुनते कोई एक आधी सुन पाता है जीसस हर बार कहते हैं जब भी वे बोलते हैं कि जिनके पास कान हो वो सुन ले जिनके पास आंख वो देख ले हर बार हर बोलने के पहले उनका पहला वचन यही है क्या जीसस अंधों और बहरों के बीच ही रहते थे निश्चित ही बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट अंधों और बहरों के बीच ही रहते रोज मुझे अनुभव होता है कि जो मैं कहता हूं तुम कुछ और सुनते हो जब लोग आके मुझे कहते हैं कि आपने कल ऐसा कहा तब मुझे पता चलता मैं अगर कहूं कि सघन उपाय करना पड़ेगा तभी तुम पा सकोगे मेरे पास लोग आके कहते हैं कि सघन उपाय तो होता नहीं हो ही नहीं सकता क्योंकि और हजार काम है और मन में इतनी शक्ति भी नहीं है कि सघन उपाय कर सके तो ये तो हमसे न हो सकेगा मैं कभी बोलता हूं कि किसी उपाय की जरूरत नहीं तुम सिर्फ शांत होकर बैठ जाओ तो लोग मुझसे आकर कहते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता वही लोग जो कह गए थे सघन उपाय नहीं हो सकता मैं कहता हूं सिर्फ बैठ जाओ तो ये तो हो ही नहीं सकता खाली कैसे बैठे आप कुछ करने को बताएं। आलंबन तो चाहिए कोई विधि कोई उपाय तो चाहिए नहीं तो खाली कैसे बैठें? दोनों मार्गों से आदमी पहुंचता है या तो सब विधि छोड़ के खाली बैठ जाओ तो भी पहुंच जाता है कोई बाधा नहीं लेकिन सब नहीं छूटता वो कहते हैं कुछ तो आलम बन जाइए और या फिर किसी विधि में इतने लीन हो जाओ कि पीछे कुछ भी ना बचे वो कहते हैं ये भी नहीं होता तो वो कहते हैं हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेते थोड़ी थोड़ी विधि करेंगे थोड़ा थोड़ा शांत बैठे ये उन्होंने अपने को मिला लिया उन्होंने अपना अज्ञान डाल दिया जो आग मैंने दी थी उसे उन्होंने कुनकुनी कर लिया अब ज्यादा से ज्यादा वो कुनकुने हो जाएंगे लेकिन वास्पीभूत कभी भी ना हो सकेंगे तुम अपने को मत मिलाओ तुम जो भी मिलाओगे वो गलत होगा क्योंकि तुम गलत हो लेकिन गलत आदमी को भी यह भ्रांति होती है कि पूरा थोड़ी गलत हूं थोड़ा बहुत होगा इस ख्याल में तुम पढ़ना ही मत या तो तुम गलत होते हो पूरे या तुम सही होते हो पूरे मैंने अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो थोड़ा थोड़ा सही और थोड़ा थोड़ा गलत हो ऐसा आदमी होते ही नहीं ऐसे आदमी के होने का प्रकृति में उपाय ही नहीं है सांस प्रकाश और अंधकार नहीं रहते या तो तुम्हारे भीतर प्रकाश होता या अंधकार होता तुम कहो कि आधे तो में तो प्रकाश और आधे अंधकार है ऐसा होता नहीं क्योंकि अगर प्रकाश होगा तो वह आधे में अंधकार को ना बचने देगा और अगर आधे में अंधकार है तो आधा प्रकाश कल्पना होगा लेकिन तुम कभी इस भ्रांति में मत पड़ना जिसमें सभी पढ़ते हैं, तब तुम सुन ना पाओगे तुम अपना ही गणित लगाए चले जाते हो तुम कुछ करते हो जो तुमने ही ईजाद कर लिया जो मैंने कभी कहा नहीं और तुम सुनते हो व्याख्या के साथ जब कोई निर्व्याख्या सुनता है तब उसके पास कान है जब कोई मन को और विचारों को और अपने अतीत को बीच में नहीं लाता हटा देता है सरका देता है किनारे पर सीधा सुनता है बीच में कोई विचार का पर्दा नहीं होता तब कभी वो घटना घटती है कहे कबीर गुरु ज्ञान थी एक आध उबरंत और तब गुरु का ज्ञान उबार लेता है ज्ञान नहीं उबारता गुरु का होना उबार लेता है क्योंकि उस घड़ी में जब तुम सारे विचारों को हटा के सुनते हो तुम सुनते थोड़ी हो तुम पीने लगते हो तुम दूर थोड़ी रह जाते हो तुम पास आ जाते हो तुम भिन्न थोड़ी रह जाते हो अभिन्न हो जाते हो बीच में विचार ना हो तो भेद कहा होगा बीच में कोई विचार ना हो मेरे और तुम्हारे बीच में अगर कोई विचार ना हो तो मेरा अंत कहां होगा, तुम्हारा शुरुआत कहाँ होगी सीमाएं खो जाएंगी जब कोई शिष्य ऐसे सुनता है कि गुरु के साथ सीमा खो जाए उसी क्षण उबर जाता है क्योंकि उसी क्षण गुरु का होना शिष्य के होने के गुणधर्म को बदल देता है जैसे पारस लोहे को सोना कर देता है कहीं पारस तुमने सुनी है कहानियां होता नहीं पारस तो आध्यात्मिक प्रतीक है पारस तो गुरु के पास होने का एक ढंग है तब लोहा जैसी साधारण चीज भी सोने से बहुमूल्य तत्व तो में रूपांतरित हो जाती पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर सतगुरु दांव बताइया खेले दास कबीर पासा पकड़ा प्रेम का जुआरी खेलता है पासे फेंकता है कबीर कहते हैं कि यह पासा प्रेम का है पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर सारी का अर्थ चौपड़ शरीर को चौपड़ बना दिया हाथ में प्रेम का पासा ले लिया सतुगुरु दांव बताइया सतुगुरु ने इशारा किया कि कहा दांव लगा दो और कबीरदास खेले प्रेम हो तो ही सतगुरु दांव बता सकता है प्रेम हो तो ही शिष्य दांव को समझ सकता है प्रेम के अतिरिक्त अध्यात्म में और कोई दूसरी समझ नहीं प्रेम हो तो ही क्रांति घटित हो सकती है और शरीर चौपड़ है क्योंकि शरीर में ही सारा काम करना है ध्यान की सारी प्रक्रियाएं तुम्हारे अव्यवस्थित शरीर को व्यवस्थित करने के उपाय तुम्हारी शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने के की व्यवस्थाएं तुम्हारे शरीर का अगर ठीक ठीक समायोजन हो जाए तुम्हारे शरीर की बिना अगर ठीक ठीक कस जाए तो वो मधुर संगीत तुमसे उठने लगेगा जिसका नाम आत्मा है वो उठ ही रहा है लेकिन तुम्हारी वीणा ठीक अवस्था में नहीं है वो मौजूद ही है सोया है जगा लेने की जरूरत वीणा रखी हो एक कोने में संगीत सोया है छेड़ दो तान तार को हिला दो संगीत जाग गए ऐसे ही तुम सोए हो शरीर की वीणा के भीतर छिपे सारी किया शरीर शरीर को चौपड़ बना लिया है पासा पकड़ा प्रेम का सतगुरु दांव बताइया खेले दास कबीर और कबीर तो केवल दास है जैसा गुरु कहते हैं वैसा करता है जो दांव बताते हैं वैसा चलता है जैसे गुरु का हाथ दास का अर्थ होता है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं दास का अर्थ होता है समर्पण की आत्यंतिकता दास का मतलब गुलाम नहीं होता गुलाम तो वो है जिसे जबरदस्ती दास बना लिया हो दास वो है जो अपनी मर्जी से गुलाम बन गया हो फर्क बारी गुलाम तो वो है जिसको हमने जबरदस्ती ठोक पीट के भयभीत करके दास बना लिया है डर के कारण जिसने सिर झुका दिया है लेकिन डर के कारण सिर भला झुक जाए आत्मा कभी नहीं झुकती भैसे कहीं आत्मा झुकी तो गुलाम का सिर झुका है भीतर घृणा भरी है भीतर उबल रहा है बगावत के लिए ऊपर ऊपर है सब दिखावा भीतर मौका मिल जाएगा तो मालिक की गर्दन काट लेगा दुश्मन है मालिक भय के कारण झुका है भय के कारण झुको तो तुम गुलाम हो अगर भय के कारण तुम्हारी प्रार्थना है तो गुलामी है भय के कारण अगर तुम मंदिर में जाते हो तो मंदिर काराग्रह है भय के कारण अगर तुम गुरु के पास पहुंचते हो तो गुरु तुम्हारे लिए एक नई परतंत्रता बन जाएगा, एक जंजीर होगी भय से विपरीत है प्रेम भय से बिल्कुल उल्टा है प्रेम प्रेम के कारण जब कोई समर्पित होता है तो दास हो जाता है दास का मतलब है स्वेच्छा से समर्पण किसी दबाव में नहीं किसी भय के कारण नहीं आनंद में अहोभाव में एक महोत्सव में अपनी पूर्ण मर्जी से अपने समग्र संकल्प से समर्पण और तब दासता में ऐसे फूल खिलते हैं कि मालकियत में भी नहीं खिल सकते तब झुकने में ऐसी संपदा उपलब्ध होती है कि अकड़े हुओं को उसका कोई पता ही नहीं खबीर कहते हैं मैं तो दास हूं और गुरु बता देता है वैसी चाल चल देता हूं प्रेम का पासा पकड़ा है इसे ठीक से समझो क्योंकि ये दो दिशाएं हैं प्रेम और भय और अधिक लोगों का भगवान भय की ही उत्पत्ति है तुम डरे हुए हो मौस से चिंताओं से जीवन के संघर्ष से टूटे पराजित हारे तो मंदिर हाथ जोड़ के खड़े हो घुटने टेके लेकिन अगर भय से तो तुम्हारा धर्म गुलामी है। और यह धर्म तुम्हें मोक्ष की तरफ न ले जाएगा यह धर्म तो तुम्हें अंतिम गुलामी में गिरा देगा लेकिन अगर तुम गए हो नाचते हुए मंदिर में एक अहोभाव से जीवन की प्रफुल्लता से जीवन के वरदान के स्वाद से देखकर कि इतना दिया है उसने अकार जानकर जीवन दिया है उसने दिना मांगे बहुत दिया है जरूरत से ज्यादा दिया है इस धन्यवाद से इस अनुग्रह भाव से तुम मंदिर गए हो नाचते गीत गाते और झुक गए हो वहां तो तुम्हारे झुकने में ही तुम अपने परम शिखर को उपलब्ध हो जाओगे उस झुकने में ही तुम गौरी शंकर हो जाओगे वो झुकने की कला ही लाओस से की पूरी कला है जिसको वो ताओ कहता इस झुकने से बड़ा कुछ भी नहीं है जगत में लेकिन स्मरण रहे कि वो हो प्रेम का झुकना और बारीक फासला है नाचुक तुम समझो तो ही समझ पाओगे बाहर से तो दोनों एक से दिखाई पड़ते हैं मंदिर में दो लोग प्रार्थना कर रहे हैं दोनों घुटने के खड़े हैं दोनों की आंख से आंसू बह रहे हैं। कैसे फर्क करोगे बाहर से अगर तुम ले आओ एक चिकित्सक को फिजियोलॉजिस्ट को शरीर शास्त्रियों कौन सा कहो जांच करो आंसुओं की जांच करेंगे दोनों को एक सपाएंगे क्योंकि प्रेम में भय आंसू चाहे भय में आंसू तो एक ही होता है उसकी केमिस्ट्री में फर्क नहीं पड़ता उसके अध्यात्म में भेद होता है लेकिन उसके रसायन में कोई भेद नहीं होता कहा प्रेम के आंसू और कहा भय के आंसू दोनों झुके दोनों के घुटने जमीन से लगे घुटने तो एक ही अगर तुम घुटनों की जांच परख करोगे कोई फर्क न पाओगे लेकिन घुटनों के भीतर बड़ा भेद है आकाश जमीन का भेद है प्रेम से जो झुका है वो सच में ही झुका है प्रेम से घुटने ही नहीं झुक गए हैं सारी आत्मा झुक गई है सारा होना झुक गया उसका अहंकार विसर्जित हो गया है भय से जो झुका है उसका अहंकार भीतर खड़ा है भय से जो झुका है वह परमात्मा से भी बदला लेना चाहेगा भय से जो झुका है वो एक ना एक दिन अगर परमात्मा मिल जाए तो उसकी पीठ में छोरा भौक देगा ईसाइत ने भय सिखाया पश्चिम में कि डरो धार्मिक आदमी को कहते हैं गाड फियरिंग ईश्वर भीरू अब ये अधार्मिक आदमी का लक्षण है ईसाइत ने भय सिखाया घबरा दिया लोगों को उसका आखिरी परिणाम हुआ निस्से का वचन पचास साल पहले इस सदी के प्रारंभ में उसने कहा गॉड इज डेड यह छोरा भोंक देना छाती में कि ईश्वर मर चुका है और आदमी अब स्वतंत्र है ये जो निस्से का वचन है ये दो हजार साल की ईसाईत शिक्षा का अंतिम परिणाम है निष्कर्ष भय से जो भगवान वो मित्र नहीं हो सकता वो शत्रु हो सकता है तुम उसके सामने कप सकते हो भया लेकिन तुम खिल ना पाओगे तुम फूल ना बन सकोगे और तुम्हारे जीवन की परम समाधि और परम सुवास उस भय से न उठ सकेगी भय से तो सिर्फ दुर्बंध उठती सुवास तो प्रेम का ही अंग है इसलिए कबीर कहते हैं पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर सतुगुरु दां बताइया खेले कबीर कबीरा हरी के रूठते गुरु के शरण जाए कह कबीर गुरु रूठते हरी नहीं होत सहाय कबीर कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए कोई फिकिर नहीं गुरु की शरण जा सकते ईश्वर के रूठने की कोई फिकिर नहीं गुरु की शरण जाया जा सकता है लेकिन अगर गुरु रूठ जाए फिर क्या करोगे फिर तो हरी भी सहाय नहीं हो सकता कारण है कारण यह है कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच खड़ा है गुरु वो सेतु है अगर गुरु रूठ जाए तो सेतु हट जाता है तुम्हें तो परमात्मा की कोई खबर नहीं सिर्फ शब्द तुमने सुना है उसका कोई अता पता भी नहीं तुम जाओगे कहां उसकी सहायता लेने तुम कैसे खोजोगे उसे किससे पूछोगे न तुम्हें शरीर की चौपड़ का कोई पता है न प्रेम के पास का तुम्हें कोई पता है तुम काराग्रह में बंद ही रहोगे क्योंकि परमात्मा है बाहर का खुला आकाश तुम काराग्रह के अतिरिक्त खुले आकाश को जानते नहीं तुम्हारा वही जीवन बीच का आदमी खो गया तो परमात्मा सहायता भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता ये बड़ी मधुर बात कबीर कह रहे हैं तुम्हारी सहायता तो वही आदमी कर सकता है दोनों के बीच जिसका एक पैर परमात्मा में खुले आकाश में और एक पैर तुम्हारे काराग्रह में जमा है वही सेतु हो सकता है जो आधा तुम जैसा है और आधा परमात्मा जैसा है। हिंदुओं की धारणा है नरसिंह की आधा पश्चिम पश्चिम नहीं समझ पाता कि यह क्या बात है नरसिंह मुक्ति का उपाय है कथा है कि प्रहलाद का पिता मर नहीं सकता था आशीर्वाद था उसे उसने सब तरह की सुरक्षा कर ली थी आशीर्वाद में उसने व्यवस्था कर ली थी कि मनुष्य न मार सकेगा पशु न मार सकेगा घर के भीतर कोई न मार सकेगा घर के बाहर कोई न मार सकेगा लेकिन कितनी ही व्यवस्था करो जीवन कोई कानून नहीं है और कानून तत्व से रास्ता निकल आता है तो तो जीवन में से निकल ही आया और मरे तो ही उसकी मृत्यु हो मृत्यु हो तो ही उसकी मुक्ति हो सकती थी और कोई मुक्ति का उपाय नहीं मरे बिना कहीं कोई मुक्त हुआ तो परमात्मा को आधा देह पशु की आधी देह मनुष्य की रखनी पड़ी और बीच द्वार पर दहरी पर प्रहलाद के पिता की हत्या करनी पड़ी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक गुरु नरसिंह और गुरु तुम्हें मारेगा क्योंकि बिना मारे तुम अमृत को उपलब्ध ना हो सकोगे सदुगुरु मारिया बान वो तुम्हें मिटाएगा क्योंकि तुम्हारे मिटने में ही तुम्हारा असली आविर्भाव है तुम्हारी राख से ही तो तुम्हारी परमात्मा अवस्था का जन्म होना है बीज टूटेगा तो वृक्ष होगा तुम बिखरोगे तो तुम आत्मा बनोगे, तो गुरु मारेगा और दहली पर ही मारे जा सकते हो तुम क्योंकि दहली से बाहर खुला आकाश है वहां तुम जा नहीं सकते वह भीतर काराग्रह मध्य द्वार पर जहां गुरु खड़ा है गुरु यानी द्वार जीसस बार बार कहते हैं आई एम द गेट मैं हूं द्वार वो इतना ही कह रहे हैं कि मैं वहां खड़ा हूं जो मध्य बिंदु है जहां से एक हाथ तुम तक भी पहुंचता है और दूसरा हाथ परमात्मा तक भी गुरु नरसिंह वो तुम्हें भी द्वार पर खींच लेगा क्योंकि आधा वो तुम जैसा है पशु आधा परमात्मा जैसा है कह कबीर गुरु रूठते हरी नहीं होत सहाय उपाय ही खो गया हरी है उस किनारे तुम हो इस किनारे बीच का सेतु गिर गया और वो दूसरा किनारा बहुत दूर गुरु के होते बहुत पास जैसे कभी तुमने अगर दूरबीन से तारा देखा हो तो एकदम पास दूरबीन हट गई तारा बहुत दूर जब शिष्य गुरु से परमात्मा को देखता है तो बहुत पास और शिष्य को हटा के शिष्य गुरु को हटा के देखता है तो इतना दूर कि सामर्थ्य खो जाए यात्रा की हिम्मत ही टूट जाए कबीरा हरि के रूठते गुरु के सर ने जाए कह कबीर गुरु रूठते हरी नहीं होत सहाय या तन बिश की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान ये शरीर तो मौत का घर विस् की बेलरी यहाँ तो सिवाय मौत के फल के और कोई फल लगता नहीं फल से ही वृक्ष पहचाने जाते हैं और जिस शरीर में मौत ही मौत के फल लगते हो वो बिश की बेल बेलरी गुरु अमृत की खान गुरु से पहली भनक आती है अमृत की गुरु के पास बैठ के पहली दफे पग ध्वनि सुनाई पड़ती है अमृत की गुरु के पास पहली दफ़ा उस संगीत का एकाध टुकड़ा तुम्हारे पास तक तैरता चला आता है जो अमृत से आता है जहां कोई मृत्यु नहीं है यातन तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान गर्दन भी चढ़ा के मिल जाए गुरु तो महंगा मत समझना क्योंकि गर्दन तो चढ़ ही जाएगी आज नहीं कल मरघट चढ़ेगी कोई ज्यादा कीमत भी गर्दन की है नहीं सिर की क्या कीमत मैंने ऐसा सुना है कि सम्राट जो भी कोई आता उसी को सिर झुका के नमस्कार करता था वजीरों ने कहा यह उचित नहीं सम्राट और सिर झुकाए तो सम्राट ने कहा ठीक कुछ समय बाद उत्तर दूंगा वजीरों ने कहा उत्तर अभी दे सकते हैं अगर उत्तर है सम्राटने का उत्तर तो है लेकिन तुम जब तक तैयार नहीं तब तक उत्तर न दे सकूंगा प्रश्न पूछ लेना काफी नहीं है उत्तर के लिए उत्तर को झेलने की तैयारी भी चाहिए रुको समय पर ठीक जब समय पकेगा उत्तर दूंगा कुछ महीने बीत गए बात भूल गई बड़े वजीर को बुलाकर एक दिन सम्राट ने एक कारागृह के कह दी कि जिसको फांसी की सजा हो गई थी उसकी गर्दन दी और बाजार में जाकर इसे बेचाओ बड़ा वजीर भी भूल चुका था थोड़ा हैरान भी हुआ लेकिन जब सम्राट की आज्ञा है तो करनी पड़ेगी गया बाजार में जिस दुकान पर गया वही लोगों ने कहा भागो हटो यहां गंदगी मत करो आदमी की खोपड़ी इसका कोई मूल्य जहां गया वही दुत्कारा गया जिससे कहा उसी ने कहा हटो यहां से ले जाओ यहां से इस भयानक खोपड़ी को खून टपकते यहां किस लिए आओ और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आदमी की खोपड़ी अगर बिकती होती तो लोग उसको जलाते कि मरघट में राख कराते बेच लेते लोग ऐसे धन लोलोपे की अगर खोपड़ी बिकती होती और पत्नी मर जाती तो खोपड़ी बेच लेते दूसरी शादी के काम आता पैसा वो तो बिकता नहीं आदमी के शरीर में कुछ भी बेचने योग्य नहीं इसलिए आदमी मरगट में जला आते हो नहीं तो तुम निकाल लेते बेचने योग्य जो भी होता थका मांदा सांझ वापस लौट आया उसने का कहा का, का काम बताया जहां गया वही धुतकारा गया लोग नाराज हो जाते हैं बात ही नहीं करते पैसे की तो बात ही नहीं उठती मुफ्त भी लेने को कोई तैयार नहीं क्योंकि मैंने आखिर में यह भी कोशिश की कि भाई कोई मत दो ले लो उनका क्या करेंगे इसको और फेंकने का हमें झंझट करनी पड़ेगी तुम ही अपना ले जाओ एक आदमी से तो वजीन ने कहा मैंने ये भी कहा कि भैया कुछ पैसा ले ले क्योंकि सम्राट ने कहा है आप जो भी अपनी ही जेब से जाएगा लेकिन पैसा ले ले तो भी वो बोला कि तुम मुझे क्या पागल समझो हटो यहां से सम्राट ने कहा तुम्हें ख्याल है तुम पूछते थे गर्दन मत झुकाओ सिर मत झुकाओ जिस खोपड़ी का कोई भी मूल्य नहीं उसको झुकाने के काम में ले आने दो तो क्यों मुझे बाधा डालते इतना उपयोग तो कर ही लेने दो तो, क्योंकि उसका कोई और तो उपयोग दिखाई नहीं पड़ता ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फकीर डांकुओं द्वारा पकड़ लिया गया उस फकीर का नाम था जलालुद्दीन रूमी बड़ा अनूठा आदमी हुआ डांकुओं ने पकड़ लिया वो उसे बेचने ले चले उन दोनों गुलाम बिकते थे रास्ते में जलालुद्दीन मस्त फकीर था स्वस्थ शरीर था जवान था कोई भी खरीद लेता अच्छे दाम मिलने की आशा थी रास्ते में एक आदमी मिला उसने कहा कि एक हजार दिनार देता हूं एक हजार सोने के सिक्के अगर ये आदमी बेचते हो डाकू तो बड़े प्रसन्न हुए उन्होंने कभी सुना भी नहीं था कि एक हजार एक गुलाम के मिल सकते वो तैयार हो गए जलालुद्दीन कर रुको ये तो कुछ भी नहीं है तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं ज्यादा मिल सकते अभी असली कीमत को परखने वाले को आने दो तो डांकू रुक गए आगे चले एक सम्राट गुजरता था उसने भी फकीर को देखा उसने कहा मैं इसके दो हजार दिन आप देता तब तो डांकू ने कहा कि बात तो ये फकीर ठीक ही कहता था उन्होंने पूछा जलालुद्दीन को कि क्या इरादा है कहा अभी भी नहीं फिर एक रईस गुजरता तो उसने तीन हजार दिनार भी कहे फकीरों ने फकीर से फिर उन्होंने पूछा अब तो बहुत हो गई बात उन्होंने कहा कि तीन हजार कभी सुने नहीं तो बेचने की तैयारी कर ली जलाउदीन ने कहा रुको घाटे में रहोगे बड़ा पसोपेश हुआ सोचा कि बेच ही दे तीन हजार फिर कोई मिले न मिले और इसका क्या भरोसा लेकिन अब तक तो इसकी बात ठीक निकली शायद आगे भी ठीक हो तो रुक गए आगे एक आदमी मिला एक घसीआारा वो एक घास की टोकरी अपने सिर के लिए जा रहा था घास का बंडल उस आदमी ने भी देखा कि फकीर को बेचने जा रहा है उसने कहा भाई बेचते हो क्या उन लोगों ने पूछा तू क्या देगा तेरे पास कुछ है उसने कहा ये घास की गठरी दे दूंगा जराल ने कहा कि दे दो ये आदमी पहचानता है असली मूल्य अब मत चूको क्योंकि यही कीमत है इस देह की यातन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान अगर सब कुछ देके भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता है क्योंकि देने योग तुम्हारे पास है भी क्या दोगे भी क्या कुछ नहीं है उसको भी देने में भयभीत हो अगर कुछ होता तो ना मालूम तुम क्या करते ना कुछ के बदले सब कुछ देने को कोई तैयार है तुम ना कुछ देने की भी हिम्मत नहीं छुटा पाते मैं तुमसे मांगता ही क्या हूं जो तुम्हारे पास नहीं है वो दे दो सुन लो मेरी बात जो तुम्हारे पास नहीं है वो दे दो और जो तुम्हारे पास है वो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन जो तुम्हारे पास नहीं है, कभी नहीं था सिर्फ वहम है तुम्हें कि तुम्हारे पास वो भी छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते तो फिर गुरु कभी भी ना मिल सकेगा गुरु कोई बाहर की घटना थोड़ी है तुम्हारे भीतर की क्रांति है तुम जब सब देने को तैयार तब गुरु हजारों मील दौर हो तो भी दौड़ा चला आएगा आना ही पड़ेगा इज्जत में वे कहते हैं जब शिष्य तैयार है तो गुरु तत्क्षण मौजूद हो जाता है गुरु को खोजने जाने की भी जरूरत नहीं अगर तुम तैयार हो तो गुरु को आना पड़ेगा लेकिन तैयारी चाहिए सब कुछ दे देने की और कुछ है नहीं और जो है उसका तुम्हें पता नहीं और जैसे तुम समझते हो है वो सिर्फ सपना है कस्तूरी कुंडल बसे आज इतना ही